किंतु अस्य पुण्य लोकान उषि शाश्वती सह शुचीना श्रीमताे योगभ्रष्टिजा योगमागे प्रवृत्त सन्यासीम्याप्य गु्यता अश्वेधा दियाजिना लोकान त अनुभूय, समाह वास अ शाश्वतीवत्सरा तोगक्ष शुचीना यथोक्कारिणा गेहे गृह योगभ्रष्ट अभिजाते